ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है प्रकाश जैन का गायक मुकेश पर केंद्रित आलेख किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं? दुनिया में इंसान क्या बनना चाहता है और क्या और बना दिया जाता है स्वर्गीय मुकेश चंद माथुर भी 1940 में एक्टर में, बनने, बनने मुंबई आए थे परिस्थितियों ने उन्हें सिंगर बना दिया ठीक इसके, इसके विपरीत हाल हुए थे किशोर कुमार के, के जो, जो सिंगर बनने आए थे और फिल्म वालों ने उन्हें एक्टर बना दिया था हालांकि किशोर की, की, की वर्षों वर्षो पुरानी, पुरानी साध बाद, बाद में जाकर, जाकर पूरी हो गई थी मगर खूबसूरत चेहरे मोहरे के बावजूद मुकेश नहीं एक्टर नहीं बन सके हाँ, हाँ कुछ, कुछ फिल्में, फिल्में जरूर, जरूर मिली थी उन्हें नियती ने मुकेश के साथ भले ही अन्याय किया हो, पर उन हजारों लाखों श्रोताओं के साथ तो न्याय ही किया यदि मुकेश एक्टर के रूप में चल निकलते तो भला उन्हें गाने की फुर्सत कब मिलती वे उस समय भले ही चोटी के नायक बन जाते मगर एक समय बाद दुनिया उन्हें भूल जाती लेकिन गायक बनकर वे अमर हो गए। आज भी दर्द के सुर में गाए उनके गीत हमें भुलाए नहीं भूलते तलत महमूद की आवाज में फिल्म पतिता का एक गीत है जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं मुकेश के गीत भी हमें इसलिए इतने मधुर लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज में सारा दर्द उड़ेल कर उन्हें गाया है दर्द भरे गीतों की जब बात चलती है तो सहगल के बाद मुकेश और तलत महमूद की याद आती है मुकेश ने ऐसे सैकड़ों गीत गाए हैं, जिन्हें सुनकर आंसू भले न छलके दिल जरूर भर आता है आंसू भरी है ये जीवन की राहें, हाँ दीवाना हूँ मैं सारंगा तेरी याद में जाऊँ दिल।, दिल, कोई दिल में है कोई है नजर में आदि ऐसे गीत हैं जो लगता है सिर्फ मुकेश ही गा सकते थे और उनके लिए ही रचे गए थे मुकेश की आवाज में इतना दर्द कैसे आया इसकी वजह थी वे बड़े संजीदा इंसान थे गरीबों के रहनुमा थे दूसरों के दुख दर्द को समझते थे विरह के गीतों में एक विरही की पीड़ा को वे बखूबी व्यक्त कर लेते थे क्योंकि उन्होंने खुद वह पीड़ा भोगी थी मुकेश ने प्रेम विवाह किया था शुरू में लड़की के माता पिता मुकेश, मुकेश के खिलाफ थे उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया उन दिनों मुकेश मोतीलाल के घर रहते थे एक रात उन्हें बच्ची बेन यानी कि उनकी प्रेमिका की, की, की बेहद याद सताने लगी जोरू की बारिश हो रही थी रात के साढ़े ग्यारह बज चुके थे मुकेश ने मोतीलाल जो उनके साथ ही रहते थे उनसे कहा चल मोती बच्ची से मिलना है टैक्सी पकड़ी और दोनों चल दिए बच्ची बेन के घर के सामने टैक्सी रुकी और मुकेश भर बारिश में सड़क पर खड़े होकर खिड़की को निहारने लगे खड़े खड़े लगभग एक घंटा बीत गया ठंड से शरीर थर थर कांपने लगा मगर वे वहां से नहीं हिले लगभग दो बजे खिड़की खुली बची बेन ने बाहर झांका कांपते हुए मुकेश पर उन्होंने एक शॉल गिराया जब मुकेश ने उन्हें जी भरकर देख लिया तो टैक्सी में बैठते हुए बोले चल मोती बहुत देख लिया इसी तरह गरीबों के भी वे रहनुमा थे ठंड के दिनों में कार की पिछली सीट पर ढेर सारे कंबल रखकर घर से निकल जाते रास्ते में जो भी फुटपाथ पर नंगे बदन ठिठुरता हुआ दिखता उसे कंबल ओढ़ा देते एक बार उनके फ्लैट के पीछे की चाल वाले कुछ गरीब व्यक्ति मुकेश के पास आए और बोले दादा हम लोग आपका गाना सुनना चाहते हैं। मुकेश ने रविवार को सबको अपने घर आमंत्रित किया की की व्यवस्था की। और जी भरकर उन्हें गीत सुनाए। जब सब खुश होकर चले गए तो अपने बेटे से बोले जे लोग टिकट लेकर तो मेरा प्रोग्राम सुन नहीं सकते थे मुकेश जब पार्क में घूमने जाते तो वहाँ बैठे बूढ़ो से खूब बतिया कारण पूछने पर कहते जिंदगी के इन आखिरी लम्हों में इन्हीं युवकों से बातें करना अच्छा लगता है मुकेश का जन्म 22 जुलाई उन्नीस को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम लाला जोरावर सिंह था मुकेश की शिक्षा मैट्रिक तक हुई इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक सर्वेक्षक के रूप में उन्होंने कुछ समय तक काम किया मुकेश को बचपन से ही संगीत का शौक था अपने दोस्तों की महफिल में गाते रहते थे एक बार किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गा रहे थे वहाँ फिल्म अभिनेता मोतीलाल भी आए हुए थे मोतीलाल मुकेश के भी दूर के रिश्तेदार थे वे मुकेश को फिल्मों में काम दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। उन दिनों गायक अभिनेताओं का जमाना था फिर मुकेश तो अच्छा गा लेते थे एक बार मोतीलाल के यहाँ कोई पार्टी चल रही थी जिसमें सहगल का गायक गीत मुकेश गा रहे थे सहगल ने सीढ़िया चढ़ते हुए वह गीत सुना ऊपर जा उन्होंने मुकेश की बहुत तारीफ की और आशीर्वाद दिया कि एक दिन यहाँ बहुत तरक्की करेगा यही नहीं अपना हारमोनियम भी मुकेश को दे दिया सन उन्नीस में मुकेश को फिल्म निर्दोष में अभिनेत्री नलिनी जैवल के साथ काम करने का मौका मिला इसी फिल्म में सर्वप्रथम उन्होंने दिल ही पूछा हो गीत गाया था इसके बाद दुख सुख आदा बर्ज आदि कुछ फिल्मों में अभिनय किया लेकिन फिल्में असफल रही बाद में मूर्ति आदि फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। परंतु प्रसिद्धि मिली पहली नजर के गीत दिल जलता है तो जलने दे से यह फिल्म 1945 में बनी थी गीत सुनने के बाद कई लोगों ने कहा कि यह गीत सहगल का गाया हुआ है आज भी यहां सुनकर कई श्रोता इसे सहगल का गीत समझ बैठते हैं फिल्म पहली नजर के हीरो मोतीलाल थी इस समय मोतीलाल की इमेज मस्त हीरो की थी निर्माता मजहर खान और वितरकों ने सोचा कि यह गीत मोतीलाल की इमेज से मेल नहीं खाता अतः फिल्म से निकाल देना चाहिए मुकेश को यह बात मालूम पड़ी तो वे दौड़े दौड़े मजहर खान के पास पहुंचे। मजहर खान ने कहा अच्छी बात है दो शहरों में यह गाना चला देखते है अगर लोगों को पसंद नहीं आएगा तो काट देंगे। फिल्म रिलीज हुई, हुई, हुई और सबने देखा कि गाना बहुत हिट हुआ है वास्तव में फिल्म को तो लोग भूल गए लेकिन इस गीत को आज तक नहीं भूले हैं। इसके बाद कई फिल्मों में मुकेश ने गीत गाए शुरू शुरू में उनकी आवाज पर सहगल की छाप थी इस सहगल से शैली से मुकेश, मुकेश को छुटकारा संगीतकार नौशाद ने, ने फिल्म, फिल्म अंदाज से दिलाया यहाँ से, से मुकेश ने अपनी, अपनी शैली, शैली विकसित की, की। मुकेश, मुकेश नौशाद की जोड़ी ने, ने तू कहे अगर जीवन भर झूम झूम के जू नाचो आज टूटे ना दिल टूटे ना हम आज कहीं दिल खो बैठे जैसे अमर गीत फिल्म दुनिया को दिए इन सारे गीतों में मुकेश ने अपनी आवाज दिलीप कुमार को उधार दी थी अंदाज के दूसरे नायक राज कपूर थे जिनके लिए रफी की आवाज का इस्तेमाल किया गया था कालांतर में इसका उल्टा हुआ और राज कपूर मुकेश और दिलीप कुमार मोहम्मद रफी की जोड़ी बनी फिल्म अंदाज के अलावा मेला और शबनम में भी दिलीप कुमार के लिए मुकेश ने गीत गाए दोनों फिल्मों के गीत बहुत हिट हुए इन फिल्मों के बाद दिलीप कुमार के लिए तलत और बाद में मोहम्मद रफी की आवाज़ का उपयोग किया जाने लगा बरसों बाद फिल्म मधुमती सलील चौधरी और यहूदी शंकर जय किशन के लिए मुकेश ने दिलीप कुमार को आवाज दी मधुमती में सुहाना सफर और ये मौसम हसी तथा यहूदी में ये मेरा दीवानापन है काफी लोकप्रिय हुए यहूदी के इस गीत की एक रोचक कहानी है यह गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए तीन ग्रुप बन गए थे एक ग्रुप मोहम्मद रफी से, एक तलत से और एक मुकेश से यह गाना गवाना चाहता था अंत में पर्ची का सहारा लिया गया और लॉटरी मुकेश के नाम खुली मुकेश ने सबसे अधिक गीत राज कपूर के लिए गाए हैं। ऐसा लगता था जैसे राज कपूर ही गीत गा रहे हैं राज कपूर को सर्वप्रथम फिल्म नील कमल में मुकेश ने आवाज दी राज कपूर की हीरो के रूप में भी यह पहली फिल्म थी 1948 में राज कपूर ने अपनी संस्था आर के फिल्म गठित की और सबसे पहली फिल्म आग बनाई राम गांगुली के संगीत निर्देशन में मुकेश ने जो गीत गाए उनमें सबसे हिट रहा जिंदा हूँ इस तरह इसी गीत से राज कपूर और मुकेश एक हो गए राज कपूर ने जितनी फिल्में बनाई जिनमें खुद ने अभिनय किया सभी में मुकेश ने ही गीत गाए मुकेश के अवसान पर राज कपूर ने कहा था मेरी तो आवाज ही चली गयी वे मेरी आवाज थे मेरी फिल्मों की लय थे हम दोनों के बीच एक आंतरिक रिश्ता कायम हो गया था जिस पर कभी पेशा हावी नहीं हुआ वह और मैं एक थे अभिन्न थे अद्वैत का रूप थे मुकेश ने फिल्म निर्माण भी किया सबसे पहले उन्होंने फिल्म मल्हार बनाई फिल्म के हीरो हीरोइन दोनों नए थे हीरोइन शमी थी जो बाद में हास्य अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्ध हुई फिल्म के संगीत निर्देशक थे रोशन गीतकार इंदिवर ने अपना पहला फिल्मी गीत मल्हार के लिए लिखा था जिसे मुकेश लता ने गाया था बड़े अरमानों से रखा है पलम तेरी कसम फिल्म के अन्य प्रसिद्ध गीत थे कहा हो तुम जरा आवाज दो दिल तुझे दिया था रखने को तारा टूटे दुनिया देखी इसके बाद फिल्म अनुराग का निर्माण किया इसमें हीरो की भूमिका खुद मुकेश ने निभाई साथ ही इस फिल्म के संगीतकार भी स्वयं मुकेश ही थे फिल्म तो नहीं चली लेकिन फिल्म के गीत किसे याद रखूं, किसे भूल जाऊं को लोग आज तक नहीं भूले इसी दरमियान मुकेश ने फिल्म माशुका में हीरो की भूमिका निभाई थी जिसकी हीरोइन थी। राज कपूर की फिल्म आह में भी मुकेश ने एक अतिथि कलाकार की भूमिका निभाई थी तांगे वाले के रूप में मुकेश का स्वयं का गाया गीत मुकेश पर ही फिल्माया गया था छोटी सी ये जिंदगानी रे भैया फिल्म निर्माण और अभिनय करना शुरू करने के बाद मुकेश ने तय किया कि अब वे अपने गीत खुद गाएंगे और पार्श्व गायन नहीं करेंगे परंतु अभिनय के क्षेत्र में असफल रहने के कारण वापस पार्श्व गायन के क्षेत्र में उतरना पड़ा फिल्म श्री 420 में राज कपूर के लिए मन्ना डे ने दिल का हाल सुने दिलवाला प्यार हुआ इकरार हुआ मुड़ मुड़ के ना देख आदि गीत गाए मुकेश को भी इस फिल्म में मेरा जूता है जापानी और रमैया वस्तावैया गाने का मौका मिला और इसके साथ ही मुकेश की धमाकेदार वापसी हुई फिल्म आवारा के आवारा हूं और श्री 420 के मेरा जूता है जापानी ने राज कपूर के साथ ही मुकेश को भी अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलवाई एक बार जब राज रूस की यात्रा पर थे तो उनसे आवारा हूं गीत गाने की फरमाइश की गई। तब उन्होंने कहा यह गीत मैंने नहीं मुकेश ने गाया है मैंने तो सिर्फ कोठ हिलाए है जिस प्रकार मुकेश ने सर्वाधिक गीत राज कपूर मनोज कुमार के लिए गाए उसी प्रकार संगीतकारों में शंकर जयकिशन कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सबसे ऊपर आते हैं। 1965 में म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन का गठन हुआ और पहला पुरस्कार मुकेश को हिमालय की गोद में के गीत मैं तो एक ख्वाब के लिए मिला था फिल्म विश्वास का एक गीत मुकेश सुमन कल्याणपुर की आवाज में रिकॉर्ड होना था परंतु मुकेश की अनुपस्थिति में मनहर की आवाज में डब कर दिया गया कि बाद में मुकेश की आवाज में रिकॉर्ड कर लेंगे बाद में मुकेश ने यह गीत सुना तो उन्होंने कहा यही गीत रहने दो आवाज़ बदलने की जरूरत नहीं है इस गीत को सुनकर मुकेश का भ्रम होता है उन्नीस में मुकेश लता हृदय मंगेशकर और बेटे नितिन के साथ प्रोग्राम देने अमेरिका गए थे अस्वस्थ होने और बिना सांस के बावजूद मुकेश ने आंसू भरी है ये जीवन की राहें गीत सुनाया बाद में जब साथियों ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आपने गा दिया मुकेश ने जवाब दिया उन्होंने प्यार से गाने को कहा और मैंने गा दिया पता नहीं फिर जिंदगी में कहीं मिले या न मिले और सचमुच यह दौरा उनका आखिरी दौरा रहा 27 अगस्त 1976 को उनका डेट्रॉइड में निधन हो गया उन्होंने अपना अंतिम गीत राज कपूर के फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए गाया था जो शशि कपूर पर फिल्माया गया था मुकेश ने हिंदी के अलावा गुजराती बंगाली मराठी सिंधी असमी राजस्थानी पंजाबी आदि कई भाषाओं में गीत गाए हैं। रामचरित मानस के 8 एल भी उन्होंने रिकॉर्ड करवाए थे अभी आप, आप सुन, रहे सुन रहे थे प्रकाश, प्रकाश जैन का मुकेश, मुकेश पर केंद्रित पर आले किसे, किसे याद रखूं किसे भूल जाऊं वाचक स्वर पर भारती परी परिमल <परीमल्मल>